जपा जाप संबंधी ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक बारा, सुमिरन मेरा हरि करे भगवान श्री संत शिरोमणि कबीर साहब के इन वचनों में छिपे सार तत्व को उजागर करने की कृपा करें सब बाजे हिर बजे प्रेम पखजता मंदिर ढूंढत को फिरे बजावन हार करे पखावज प्रेम का हृदय बजाव तार मनी नचावे मगर खै का मताप जो तेरे घट प्रेम है तो कह कह ना सुना अंतर जामी जानी है अंतरगत का भाव जपो न कर जपो जीवा कहो नाराम सुमिरन में ग्राम। जीती देखे आत्मा ते तेत सा बोलन हा पूजिए पत्थर से क्या काम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 कजरा डोल रहा प्रकृति का अचरा डोल रहा, लहरों ने छेड़ा, कुकी कोयलिया, सजी लताए बजी गांव की पायलियां अमराई का होले होले जीरा डोल रहा प्रकृति का अचरा डोल रहा बूंदियों का दर्पणले कलिया रूप संवार रही पात पात पर बाहर परियां तनमन बार रही फुलवा ढका धराका हरियर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 कल्पना की अल्पना चाहों के आंगन में चित्त के चौबारे पर नैनदीप साधन में आस की अंगुरियों ने बाती उकसाई रे चैत की बहार बहे नाचे अमराई रे पलकों से छान कोई सोम सुधा पी आए अलसा के गीतों की बगिया में सो आए जैसे दबी बाह पर रेख उभर आई रे चैत की बयार बहे नाचे अमराई रे रंगी सहलग में भावना की लगन चढ़ी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 तुम ही तुम्हारे निवेदन होगे माला जपों न कर जपों जिभ्या कहूं न राम सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाया विश्राम बड़ा अनूठा सूत्र है अनूठे से अनूठे सूत्रों में एक सिर्फ मल्लुकदास दैसा दीवाना कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कर सकता है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 बीन बीमार और टूटी पड़ी सहनाई है रूठी पायल ने ना बजने की कसम खाई है सबके सब, सब चुप न कहीं गूंज ना झंकार कोई और यह जबकि आज चांद की सगाई है कहीं ना नींद यहां गंगा की मौत बन जाए सोई बगिया में जरा सोर मचालू तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलू बाद मेरे जो यहां और हैं गाने वाले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 और हर देह में दिया जल रहा है आंख देखने वाली तो सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं है वही उपस्थित है सारी उपस्थिति उसकी उपस्थिति है जेती देखे आत्मा देते सालिग्राम बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम और कहते मलुकदास पत्थर को क्या पूजना मूर्ति को क्या पूजना बोलन हारा पूजिए जो बोल रहा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 आदमी की ये अस्मिता उसे परमात्मा के द्वार से भी लौटा लाती मगर तुम ध्यान रखना बीज अगर मिटे ना तो वृक्ष नहीं होता और नदी अगर मिटे ना तो सागर नहीं होती और मनुष्य अगर मिटे ना तो परमात्मा नहीं होता सब बाजे हृदय बजे प्रेम पखावज तार मंदिर ढूंढत को फिरे मिल्यो बजावन हार करे पखावज प्रेम का हृदय बजावे तार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 इस सुधि के सहारे ही समाधि उपलब्ध होती आज इतना